आसन को सिद्ध कैसे किया जाए आसन में स्थिरता कैसे लाया जाए उसके उपाय भी बता रहे प्रयत्नशील लिए आनंद समापत्ति भ्याम प्रयत्नशील और आनंद समापत्ति इन दो के द्वारा आप कोई भी एक प्रक्रिया अपनाएं तो आसन में स्थिरता लाई जा सकती है भगवती वाक्य शेष भाषिका इसलिए भगवती ऐसे क्रिया पर जोड़ के प्रयत्न क्षेत्र ले क्या क्रियाक मानसिक उत्साह का भी अभाव होता है किंच क्रिया करने के लिए जो मानसिक उत्साह है उसका भी अभाव का नाम प्रयत्न क्षेत्र योगाभ्यास करने वाले बोलते बार बार आसन हो चाहे कुछ भी कराते हो तो कहेंगे पैर सीधा करो पूरा शरीर को ढीला छोड़ो बार बार बो शिथिल करो अंगों को शिथिल छोड़ना ये सब शब शब्द शब वाले प्रयोग करते हैं किसी भी अंग में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए भले मन में तनाव हो नहीं? मन में तनाव रहेगा तो शरीर में भी तनाव आ जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य की मन करने आप का ही शिथिलीकरण मुख्य है अपने आप उसके शतल शरीर का भी शिथिलीकरण हो जाता है इसे शीतलीकरण के अभ्यास अनेक बताए गए शरीर को शीतल करने की भी अनेक अभ्यास आसन वर्णन किए गए हैं जिनमें से शवासन तो अति प्रसिद्ध है शीतिलीकरण के आसन में शवासने अद्वासने मत्स्य क्रीडासन अनेकों इस प्रकार के आसन है जो कि वो शीतलीकरण का ही करते हुए पहले आप आसन कर लीजिए उस शास्त्र में स्थिति पहुंच जाइए जैसे अर्धम सिन्द्रासन है आपने अर्धम सिन्द्रासन लगा लीजिए अंगों को हिसाब से स्थापित कर दिया उसके बाद शीतलीकरण भी चलेगा और जिस उस आसन में रहते वक्त जिस चक्र का ध्यान करना है जिस मंत्र का जप करना है और जिस तत्व की ध्यान करनी है उसी पर चिंतन करता हुआ शीतल होकर बैठ गया कोई वास्तविक आसन है फिर आ गया फिर, फिर, फिर, फिर तो एक्सरसाइज तो हो गया लगातार किए जाते हैं। कहीं प्रदर्शनी करनी हो तो बहुत अलग है कर लो वहा लगातार करके दिखाओ दुनिया को हाँ भाई देखो हम इतने आसन जानते हम नवली जानते हैं ये जानते वो जानते करके दिखाओ लेकिन स्वयं के लिए जाती है तो आप एक घंटे में मुश्किल से दो या तीन आसन कर पाएंगे उससे ज्यादा नहीं लोग ये घंटे में पच्चीस आसन ग्रहते हैं तो वो आसन नहीं है वो तो आया आसन वो है कि जिस स्थिति में पहुंच गया जो भी कर वज्रासन में बैठ गए बैठ गए कम से कम दस मिनट पंद्रह मिनट से बैठना आपको पता ही नहीं चलेगा वास्तव में हम लोग जो करें दस पंद्रह मिनट आप तो लगेगा दो ही मिनट हुआ जब करें लोगो तो तब पता लगेगा बैठने के बाद शरीर को शिथिल मन को शिथिल उस आसन में जिस स्थान पर शरीर का जिस देश में ना विदेश हुआ चाहे कोई भी स्थान पर विशेष हुआ ध्यान करो वहां का उस बीज मंत्र को जो कहो उस चक्र का जो है आप कल्पना करें उसका रंगों की कल्पना करो उसके बीज मंत्र की कल्पना करो उसकी देवी देवता की कल्पना करो उसका ध्यान करते जाओ तो समय यूं पीछ जाता, आता उस आसन में आप बैठे ही आपको मन नहीं मिलता ऐसी आसन स्थिरता प्रैतषि तिल देश को और मानसिक क्रिया करने की उत्साहनात्सवी शरीर संबंधी क्रियाओं को करने की उत्साह जो मन के अंदर होता है वह शिथिल हो जाए इसलिए कहते हैं शारीरिक क्रियाक मानसिक मानसिक उत्साह अभावो प्रयत्नशील किया यही प्रतिशील और अनंत समापत्ति क्या है पृथ्वी आदि का भी आधार बता शेश है विशेष हिलेगा तो क्या होगा बुरा पृथ्वी में प्रलय हो जाएगी विशेषनाथ जी खोपड़ी पर बैठा है ना पृथ्वी स्थिर ऐसे मानते हैं कुछ पुराने वर्णन आया चार हाथी है, साथ साथ वाले और वो जो है खड़े हैं और उस पर पृथ्वी टिका है क्या तो लक्ष्य अलग है जो भी अर्थ है उसका बात की बात है। अलग चिंतन है लेकिन बात तात्पर्य मान लो हाथी हिलेगा तो क्या होगा ये सोचते भूकंप हो नाश और वो स्थिर है तो सारे स्थिर है इसलिए हाथी का ध्यान अनंत नाग विशेष नाग जिस पर जिसके फणों पर एक ब्रह्मांड स्थापित है विशेष तो शेषनाग पर ध्यान अनंत समाप्त ऐसे करने से भी आसन विस्तृत आती है इसलिए भाष्यकार का देखो प्रयत्नो परमा सिद्धि आसनम एक हेतु आसन को सिद्ध करने की तरीका में पहला उपाय प्रयत्नोपरम है ंगमेजी पैत्रो पर भी पर वो है जिससे ऐसी स्थिति होनी चाहिए मानसिक और शारीरिक जिससे किसी भी अंग में किंच कंपन न हो कंपन बने कंपनिका तो अंगों में किसी भी प्रकार का कंपन न हो न वो वास्तविक और अनंते समापन्नम चित जवाब का चित्त अनंत रूपी वह शेष नाग अथवा अनंत गुण विशेष जो आकाश आकाश में कैसा है सर्व्याप स्थिर रहे जो सावयव है ना जो सावय होते वही तो हिलेगा ढुलगा चल होगा उसमें अचलत्व है आकाश इसलिए अचलत विशिष्ट गुण विशिष्ट जो आकाश रूप के अनंत स्वरूप में आप यदि अपने चित्त को एकाग्र कर देंगे तो अपने आपके शरीर के जो आसन है वो सिद्ध हो जाएगा समापन चित्तम आसन निर्वर्तयति आसन को निर्वर्त करता है उत्तम स्थापित समंग शरीरम श्वेता मंत्र इस प्रमाण सीधा हो और स्थिर हो ये नियम इसका लाभ क्या होगा आसन को स्थिर कर दिया तो तथो द्वंद्व अनविघात द्वंद्वीर अनविघाती द्वंद्व अनविघात द्वन्दों के द्वारा पीड़ित नहीं होंगे द्वंद क्या है भूख्यास ठंडी गर्मी है ये शीत उष्ण सुख दुख ये मुख्य तीन है मानसिक द्वंद्व सुख दुख है शारीरिक द्वंद्व शीत और उष्ण है प्राण का द्वंद्व भूख और व्यास गंग तय मुख्य रूप है, है। भी कहते हैं इसको इन छह अराओं के कारण से आपका यह शरीर और जीवन चलता है जीवन चक्र के आराओं के समान आराए है। होते हैं, साइकिल में वैसे पोप वही छह इसके बाद जीवन रूपी चक्र का छह अराय है दो दो दो दो मन के दो प्राण के दो शरीर के इसी अगर आपका जीवन चक्र चल है और धीरे धीरे उसको करते हैं उससे आप प्रभावित नहीं होंगे शरीर को ठंड नहीं लगेगा ये अर्थ नहीं है आप भैंस थोड़े बनेंगे भाई मनुष्य तो रहोगे ना योग करने का लक्ष्य यदि पशु बनना है कि ठंड ना लगे गर्मी ना लगे मैं भैंस बन जाऊं तो जाऊँगा क्या ऐसे योग का पर यह नहीं है कि आपकी चमड़ा भैंस का चमड़ा हो जाएगा आपको ठंड गर्म नहीं लगेगा यह अर्थ उसका नहीं है इस अर्थ शरीर में ठंडी आई है तो उससे आपका कोई संबंध नहीं होता आज आसन में बैठ जायेंगे उससे उसमें कोई संबंध नहीं देगा उससे उसका जो साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा शीतोष्ण आदि वे द्वंद्वीर आसन चयात नाभि शीतोष्ण आदि द्वंद्वी के द्वारा आसन चेक किया हुआ उस योगी को किसी प्रकार का विभूति नहीं होगी विभव नहीं होगा अर्थात तो उसके कारण से वह अपनी साधना से छुप नहीं होगा तो द्वंद्व अनविघात तो द्वंद्व अनविघात और जब कह रहा है अरे ठंड है इसलिए मैं आज बैठ के छप नहीं कर सका तो समझो कि अभी उसके आसन जय नहीं हुआ इतनी गर्मी दिन मन छप छटपटा रहा है क्या ध्यान भजन करूंगा हमको एसी कमरा मिलेगा तब हम ध्यान करेंगे है? तो फिर वो आदमी योगी नहीं वो भोगी है। तो बाहि जितने भी वातावरण होगा विषम भी हो जैसा भी रहेगा उससे आना विघात उससे अभिभूत ना होकर योगी अपना क्रियाकलाप करते करने में सक्षम हो जाए, है यदि आसन से हो जाए और ये प्रक्रिया भी बता दिया आसन कितने हैं कैसे करने हैं और वो उनका जो विजय कैसे होगा उस पर वो प्रक्रिया विपरत शेती ले और अनंत समापत्ति बता दिया का आसन जय यदि हो जाए तो जो फल मिलेगा सो मिलेगा उस आगे कितने में रुक जाए अच्छा नहीं तस्मिन सदी श्वास प्रश्वास और गतिविच्छेद प्राणायाम चौथा तो अंग आता है प्राणायाम इसका पहले संक्षेप में जा चुका है सम्रज्ञा समाधि की प्रक्रियाओं में है ना? नक्षरधन विदारणाभ्यम व प्राणस्य एक सूत्र वहां पर पहले जा चुका है एक चौतीस में प्राणयांक संक्षेप कथन वहां हुआ है परिचकांत या क्रिया को वहां पर लिया गया था कुंभक महत्व नहीं था लेकिन यहां कुंभक का महत्व जोड़ते जब ष्ट योग प्रक्रिया से चलोगे तो कुंभक को महत्व देना पड़ता है सम्रज्ञा एकाग्रचित वाला है ये तो उसको कुंभक की अपेक्षा इतना नहीं मैं पहले बोल चुका हूं असंप्रज्ञा समाज निवृद्ध अवस्थाओं के लिए सम्प्रज्ञा समाज प्रक्रियाएं एकाग्रचित वालों के लिए और क्रिया और प्रक्रिया विक्षिप्त वालों के लिए और ये जो अष्टांग योग प्रक्रिया पड़ रही है अत्यंत विक्षिप्त वाला होंगे ये ध्यान रखना अधिकारी बीच इसे वहां ऐसे कहा यहाँ ऐसे कर नहीं वो अलग लोगों के लिए कहा गया ये आपके लिए कहा जा रहा है है ना सबने न हाँ कर दिया उसी की बात है मान तो ले रहे हैं हम अत्यंत विक्षिप्त मान लो तो अपने आप सुदा होगी ये लाभ है मान लेक प्रक्रिया को अपनाओगे ना नहीं मानोगे तो अपने आप क्षुप्र हो गए क्या सोचेगा नहीं मैं तो अकम प्रज्ञा सम्वादी अधिकारी हूँ ना घर के ना घाट के रह इसे इसी अपनी अवस्था को सच्चाई से स्वीकार करो उसके साधना को अपनाओगे तो आगे बढ़ सको इसलिए अत्यंत विक्षिप्त वालों की होने कहा कि इनके लिए कुंभक भी आवश्यक हो गया और इस प्रक्रिया को पूर्व जन जन्मांतर में जो कर चुके हैं वही एक योगी होते हैं जिसने पहले कभी किया नहीं पहली बार अब आ योग में एडमिशन ले रहा है अभी अभी उसके सब जरूरी है उस सब काम करना पड़ेगा क्या क्या करना है तस्वीन सदी तस्वीन सदी आसन जय सदी आसन जय के बिना प्राणायाम सीधा करने वाले को पूर्ण फल प्राप्ति नहीं हो आसन आसन जय सदी सूत्रकार साफ करे तस्वीन सदी तस्वीन मैंने आसन जय सतीस प्रश्वास और गतिविच्छेद श्वास और प्रश्वास के गतिविच्च और कदया तुम्हे गतिविच्छेद है श्वास हो गया पूरा श्वास हो गया रेचक इन दोनों के गति विच्छेद हो गया कुंभक न पूरक होता है ना रेचक हो रहा है उस स्थिति का नाम ही कुंभक है इन कुंभक में भी दो प्रकार की होती है यहां पर जो विचार आ रहा है इस सूत्र में वो शहीद कुंभक है और केवल कुंभक नहीं है अगला सूत्र आएगा केवल कुंभक पर विचार करें यहां पर जो विचार हो रहा है शहीद कुंभक कहा है शहीद कुंभक का मतलब है पूरक, पूरक करना फिर कुंभक फिर चेक करना फिर कुंभक लगाना इसका नाम सहित कुंभक और पूरक रेचक किए न किए इस तो पर ध्यान दिए न सीधे कुंभक लगा देना का के नाम केवल कुंभक अगले सूत्र में आएगा विस्तृत विचार करेंगे अब यह सहित कुंभक को पहले समझिए श्वास प्रश्वास विच्छेद शहीद सहित का प्राणायाम सती आसन जये बाह्य स्वयु और आचमनम श्वास आसन जय कर लेने के पश्चात इन्हें बोलना नहीं है आसन की जय अपने चालू कर दो आसन जय सती आसन जय कृदय सती है ऐसा अर्थ नहीं आसन जय वासे प्राप्त होने के बाहस्य वायु और आज चमन वायु का जो है आचमन करना ये विश्वास है इसलिए ही याद आ गया ना एक महात्मा ने कहा इस बात पे कभी पढ़ा रहा था थे वो महाराज जब को हम लोग तो सीधी सी बात है सिद्धाराम की जय बोलते लड्डू खाते हो गया जय हो गया जय हुआ हर हुआ वो जरे भगवान जाने ये हम तो बोल दिए जय उसका खा ले बस खत्म वैसे यहाँ भी हो सकता है बोल दो आसन की जय आप बाकी काम करूँ होने तो का ऐसे नहीं होता यहाँ क्योंकि भगवान नहीं है कि बोल दो तो हो गया काम चलेगा अने का करो ना फिर बोल दो ना मैंने लड्डू खा लिया हो गया तो नहीं हो सकता फिर क्यों नहीं हो सकता यहाँ भी बोल दिया आपने आसन की जय तो काम हो गया बोल रहे हो उधर से मैं कहता हूँ लड्डू खा लिया ऐसा बोल दो खा लिया पेट भर जाए नहीं वो तो क्रिया है ना खाना पड़ता है ना फिर उसी पर भी क्रिया तो करना पड़ता खाने से नहीं होता अगर यहां पर सती आसन जय होने के पश्चात क्या करना है वायु वायु का जो खाना पीना आचमन अंदर लेना वायु को खाने का मतलब ना। बांगला भाषा होते हैं आचरण पीना भी होता है वायु को पियो चाहे वायु को खाओ लेकिन अंदर जाने का नाम श्वास कौशिष्य वायु और जो पेड़ के अंदर जला जा चुका था पूरे छातिया जो भरा हुआ था उसका जो निस्सारण उसको जो निकालना है तो बार फेंकना है उसका नाम प्रश्वास है और एकदार गतियों के बिना लेने ले छोड़ने हैं। लेने के बाद अंदर रोक दिया है और छोड़ने के बाद बाहर का बाहर रोक दिया फिर तुरंत अंदर नहीं लेना उसका नाम गतिवच्छेद गतिवच्छेद पूरक और रेचर दोनों का यदि भी देखिए सूत्रकारों के अनुसार लगता है और प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार भी लगता है ये पूरक रेचक कुंभक ये शब्दावली जो है ना बहुत उत्तरवर्गीय लोगों ने लाया ये वैदिक शब्दावली नहीं है वेदों में शब्द इनके नाम थे वेदों ये विच्छेद, विच्छेद, बाई अंतर उसको लोग बाद में नया नाम दे दिया भर रहे है नाम पूरक निकाल रहे हैं इसका नाम रेचक और रोग दिए इसका नाम कुंभक ये जो चीजें बाद की शब्दावली आ है यदि ये प्राचीन होता वैदिक होता सूचार क्यों नहीं सीधे बोलते तस्वीन सती रेचक पूर्व यो पूर्क और कुंभ कहा सीधा बोल ऐसा नहीं कर जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवर्ती काल में किसी ने यहाँ संज्ञाओं को प्रचलित कर दिया लेकिन मुख्य नाम यही था श्वास प्रश्वास विच्छेद उभया बाबा प्राणायाम यही असली प्राण है कुंभक करने की क्षमता बढ़ना ही असली प्राण है एक व्यक्ति गंगा पार से आया ब्रह्मचारी जी मैं लाल वस्त्र में वो कहते मैं अस्सी प्राणायाम करता हूँ प्रतिदिन और उसके बाद हमारा मन विचलित हो गया चंचल हो गया बीमार हो गए मैंने तो अस्सी प्राणायाम करते थे और तेरे ये हाल कैसे हो गया ऐसे तो हो तो ही इस बात अब तूने तो तो प्राणायाम किया ही नहीं अस्सी किया एक किया कह सकते कैसे सकते महाराज तुम्हें करके दिखाओ दिखाओ तो करके किया लंबी श्वास लिया तो बहुत बढ़िया किया लेने में बहुत एक्सपर्ट था बहुत समय में था, था। एंड रोक नहीं पाता था जितना समय लिया उसने लगभग चालीस सेकेंड में लिया जबकि चार सेकंड में श्वास पूरी होती है आम आदमी का नियम एक मिनट के पंद्रह श्वास आप लेते हुए छोड़ते हो चले बारह घंटे में एक लाख आठ हजार हो जाता है जिसके काम से एक सौ आठ बोला जाता है श्वास के काम से एक सौ आठ आया ग्रहों के काम से एक सौ आठ आया अरे बता चुका हूं बारह ग्रह बारह राशि नौ ग्रह बारह इंटू नौ एक सौ आठ बाकी नहीं हो नक्षत्र होते हैं प्रत्येक नक्षत्र का चार पद होता है सत्या क्षण के चार, चार एक सौ आठ जो संत एक सौ आठ क्यों लिखते हैं मन नक्षत्र के गति का प्रत्येक पल हम ध्यान वजन करते हैं इसलिए हमारा नाम एक सौ आठ लिखा जाएगा <laughs> ये महात्मा को होता है ग्रह गति के प्रत्येक ग्रह के बाल और आश्रम गति के काल में भी प्रत्येक क्षण हम ध्यान वजन करते हैं इसलिए हम एक लिखा जाता है तो श्वास के प्रत्येक पल में भगवान का भजन करना है आप लगा लो एक मिनट पंद्रह श्वास तो सात मिनट में कितना होगा पंद्रह इंटे छह नब्बे नौ सो श्वास नौ सौ इंटू बारह घंटा एक सौ आठ सौ वह हुआ नहीं दिन दिन में एक सौ आठ सौ रात रात में एक सौ आठ सौ दो सौ सो सोलह सौ सो श्वास लेते और छोड़ते हैं उसके आ हाँ और रात्रि के हिसाब से हम लोग एक बोलते हैं ये सब कारण है माला में एक सौ आठ लाने के प्रति समय हर क्षण हर श्वास में भगवान का ध्यान रखने वाला वही एक लिख सकता है यानी कि जो कोई एक सौ आठ एक हजार उसका तत्व नहीं जानते क्या मतलब उसका ज्ञान दिशा विचार करते हैं कम से कम एक सौ का तत्व रहस्य को समय समझा हुआ है वो व्यक्ति एक गोविल ब्राह्मण का प्रमाण है गोविल ब्राह्मण में लिखा इस चीज तो इन आधारों को ध्यान देना है लेना भले लंबे समय में ले गए आदावी नहीं रोके तो गलत है वो वो है, नियम जितने समय में लेते हो तो उसको दो गुणा रोकने की क्षमता होनी चाहिए तो चार सेकंड में लिया आठ सेकंड में रोक फिर चार सेकंड में ही छोड़िए तुरंत मत लीजिए उसके अंदर हमने कभी रखा लिया उसे 40 सेकंड में और रोकने नहीं 5 पांच सेकेंड में और छोड़ा ऐसा तेजी से लिया 40 सेकंड में छोड़ा दो सेकंड में अरे मैंने ये क्या कर दिया तुमने ऐसे थोड़े उतरे पढ़ा किसने तुमको सिखाया तुम्हें तो अपने आप कर लिया पढ़ लिया पुस्तक में कर दिया हमने पुस्तक में ऐसे कहीं लिखा होगा तुम क्या पढ़ा क्या समझा क्या कर रहे हो गलत हमने तो समझाया है सनी दोबारा शुरू करो एबीसीबीसी शुरू करो अभी तुम पूरा गलत कर रखते हो तुम्हारा सारा सिस्टम खराब हो गया हमें उसका तो सीधा सीधा करो तो कि लो और छोड़ो कोई रोकना नहीं बराबर मात्रा लेनी चाहिए बराबर मात्रा छोड़ना यह अभ्यास करो तीन महीने जाओ बाद में मेरे पास आना फिर आगे बताऊंगा क्या करना क्या करते ऐसे आदमी पूरा गलत कर रखा है सिस्टम पूरा गलत हो गया अम्माने से स्थिति खराब शारीरिक से खराब रोग हो गया योग से प्राणायाम से इसे करने से पहले सही मार्गदर्शन लो तब करो नहीं करना राम राम करो वही ठीक है हाँ जब से भी होता है पहले जब आया ना तब मैं वो भी गिनाया उसी उसे भी अंतर्गण शुद्धि होती कम से ऐसे गुरु मिलेंगे अपने आप व्यवस्था हो रहा हड़बड़ाना नहीं चाहिए जल्दबाजी पुस्तकों के आधार पर कोई काम करना नहीं चाहिए साधना मार्ग चाहे योग साधना हो चाहे भक्ति साधना हो चाहे कोई भी साध साधना हो साधना मार्ग में पढ़कर कभी नहीं करना जब तक मार्गदर्शक नहीं मिलता है तब तो तक तो कोई काम नहीं करता नहीं तो आदमी हमेशा नुकसान में जाता है इसे यहां पर कहते हैं कि वायुवायु का जो आचरण जो श्वास है कौष्ट वायु का निशान जो प्रश्वास है इन दोनों की गति का विच्छेद ही कुंभक है उसे दो प्रकार की होती है वायु कुंभक एक सहित कुंभक क्योंकि आपने तो पूरा ग्रेक्षक भी अभ्यास किया ना उसके साथ आपने कुंभक किया इसे इसका नाम सही और पूरा ग्रेक्षक की बिना ही हो जाता है और ऐसे तो आप कई बार कर लेते हो केवल कुंभक जैन आपको मारूम नहीं इसका नाम की कुंभक ऐसे कोई वजन उठाना है जो तो वजन उठाना पड़ जाता है आप आपने थोड़ी देखते हैं कि अविश्वास अंदर है कि बाहर है कि कहा कैसा है उसको निकालू मैं फिर कुंभक कर उदब उठाऊ नहीं ना आप निकालना सोचते हैं ना लेना सोचते हैं जो जैसा है वैसा ही रहेगा अंदर का अंदर बाहर का बाहर न लेना है न छोड़ना है छठी दी एक रोक दिया उसका नाम वल कुंभक को जिसको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कर और ये जो प्राणायाम है सहित कुंभक वाला जो प्राणायाम है इस सूत्र में जो वर्णन किया जा रहा है इसमें भी दो प्रकार सगर्भ सगर्भर्भ प्राणायाम सगर्भ प्राणायाम में जब ध्यान से युक्त श्वास संचालन होता ये श्वास संचालन जो हो रहा है वह जब ध्यान सहीद हो जाए वह सगर्भ कहा जाता है और जब ध्यान रहित हो जाए वो निगर्भ का जाता जब ध्यान रहित जो शरीर है वो तो पाप प्राणायाम में, वो तो पापों का मात्र नाशक होता है लेकिन जब ध्यान सहित जो प्राणायाम होगा वो सर्व सर्वकर्मनाशक सर्वफल प्रदायक होगा और सगर्भ प्राणायाम सर्वफल प्रदायक है और निगर्भ प्राणायाम केवल पापनाशक है ये अंतर है इसीलिए जो जोड़ दिया जाता जब प्राणायाम करते हैं तो मंत्र को भी साथ इस्तेमाल मंत्रों से किन्नी की कोशिश रागे बनाएंगे कैसे गिनना देश का संख्या बताएंगे आगे सूत्र में तो वो जो गणना होगा वो मंत्रों से गणना होगा कर। और मंत्र आदमी मानी देवता मंत्र का जिष्ठ देवता है उसी का ध्यान कर दो तो सगर्व प्रणायाम होता जाए प्राणायाम भी हो गया साथ साथ जप और ध्यान तीनों काम एक साथ हो वो सगर्व प्राणायाम है और इस सगर्व प्राणायाम का फल में एक दूसरी तीन कोटी माना गया अवस्थाओं के ऊपर निर्भर है आप उत्तम प्राणायाम कर रहे हो मध्यम प्राणायाम कर रहे हो कि आधम प्राणायाम कर रहे हो आधम प्राणायाम उसमें होता है जिसमें आप ले रहे हैं छोड़ रहे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वह संख्या में न्यूनता है काल में न्यूनता है देश में न्यूनता है क्योंकि इच्छा इतनी कमजोर है अभ्यस्त नहीं है।, है तो बहुत कम देशवांगुल गिनती दूरी शाह जब छोड़ोगे कितना दूर आ रहा है श्वास लेते हो कितना दूर से खेच रहे हो सबसे ज्यादा बताया गया संभोग काल में 36 अंगुल लंबी श्वास चलती है उतना भी यौगिक प्राणायाम से कर सको बिना संबंध योग में बैठे हुए प्राणायाम से कर सकता है तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्राणायाम और 36 नहीं कर सका 24 किया वो मध्यम है उसका भी याद है किया तो अधम प्राणायाम सामान्य रूपेण सबका छह अंगुर आठ अंगुल चलता है बारह अंगुल भी, भी नहीं चलता आदम है अधमाधम प्राणायाम सब कर पा अधम भी नहीं अधमाधम प्राणायाम से लोगों का अधिकतर शुरुआत होता है क्योंकि सब जब पहले प्राणायाम की योग्यता ही नहीं रहती है कि आप जो देखेंगे ज्यादा लोगों को श्वास लेना तो बोलो उसको सामान रूपेणा जो श्वास लेता है पेट पिछक जाता है श्वास लेगा तो पेट पिछक लेगा श्वास छोड़ेगा तो पेट भूलेगा अरे उल्टा गंदा तो फुटबॉल तो देखे हो दुनिया में हवा भरते हो गुब्बारा तो देखे हो हवा भरोगे तो खुलना चाहिए ना हैं हवा निकालोगे तो भुलेगा क्या कभी गुब्बारा आप पता नहीं कैसे ही लोग श्वास रोज ले रहे हैं उन्हें अपनी पता नहीं क्या हो रहा है अंदर और ऐसे जीवन काट देते लोग जितने हमने आज तक बहुत ज्यादा योग पहले सिखाता रहा शिविर वगैरह कंडक्ट किया हम देखते दे थे दे, सब में निानवे प्रतिशत तो लोग ऐसे गलत चलते हैं। उनको अभ्यास करना पड़ता है उदर श्वसन उसन पूर्ण श्वसन ये अभ्यास करानी है उसके दौरान का क्या सिस्टम को बदलना पड़ेगा जब लोगे तो पेट फूलना चाहिए जब छोड़ तो पेट पिचकना चाहिए ये उनको सिखाना पड़ता है उसके और तब प्राणायाम योग्य बना उसका छाती और पेट फिर प्राणायाम सिखाया जाएगा क्रमश उससे फिर उसके श्वास प्रश्वास को समान करने की सिखाना पड़ेगा है? उसके बाद उच्चाई में ले जाओ उच्चाई से धीरे धीरे अनुलोम विलोम में आपका क्रम बढ़ाना पड़ता क्रम असा हो गया और यहाँ तो लोगों को एक तो है कोई कौन रामदेव सीए बोते वस्त्र करो सब वस्त्र करो सब लोग खत्म हो जाएगा भाई शरीर ही ठीक नहीं शरीर उसके लायक नहीं उसके श्वास सही नहीं और बस्तरे करेगा तो कुछ दिन के बाद हाई हो जाएगा एक रोग दूर होता है दूसरा रोग आ जाएगा जिसमें कोई लाभ नहीं हो पाएगा फिर अब लोग लेकिन टीवी देख करके सीख रहे हैं आज के जमाने वो तो गलत है तो इस तरह से जो है उसके भी अलग अलग फल है उत्तम प्राणायाम का फल अष्ट सिद्धियां प्राप्ति होती है मध्यम प्राणायाम का फल कंपन रहित हो जाता है और अधम प्राणायाम का फल जो है पसनादिश रहित हो जाता है इसलिए अधम प्राणायाम उसमें कहेंगे प्राणायाम करते वक्त तो पुषना छूटने लग जाए वो अधम प्राणायाम जब प्राणायाम करते वक्त ये शरीर से पसीना होता है तो समझो कि वो कोटि का प्राणायाम करना है पसीना नहीं निकल रही है किंतु कम प्राण शरीर लेता है तो शरीर में कमपन होता है तो इसका मतलब समझिए कि वह मध्यम कोटि का प्राणायाम है। और बल्कि इतना शरीर हल्का हो गया मानो हवा में उठा हुआ जैसे भारत न होने लग जाए वह सर्वोत्तम प्राणायाम और शोषण क्रिया वगैरह वाले जो सिखाते जब पूरा हिलो होते कोई हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, सब पूरा बेहोश ना हो जाए जोर से चेंचो, ऐसे और क्या देखो देखा तेरा मन को मैं स्थिर कर दिया नहीं कर दिया मन स्थिर किया बेहोशी हो गया और <laughs> नशे में जैसे हो जाती है गरीब पड़ जाते हैं और देखो कितना बढ़िया क्रिया सिखाया उन्होंने मन एकदम मस्त हो गया अरे मस्त नहीं हुआ है पागल और <laughs> अब आदमी को तो समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या सिखा रहे हैं क्या हो रहा है और उसको पंद्रह हजार रूपये देते फीस परम शंकर सिखाता है पंद्रह हजार रूपये फीस देते पांच हजार रुपये ऐसे फीस रहूंगा और बस यही सिखाते जोर से करो इतना कि दिमाग जो है सुन सुन हो जाना चाहिए सुन हो गया बेहोश हो गया अभी बहुत आनंद आया ऐसे ऐसे लोग प्राणायाम थोड़ी सारे सब गलत चीजें पर प्राणायाम को आरंभ कब करना चाहिए माल श्वास को सही कर लिया आसन को चेय कर लिया सब कुछ करने के बाद प्राणायाम के आरंभ काल के बारे में शासन कारो ने वर्णन किया नहीं जब चाहो तब शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता जब पहली बार आप, आप, आप सीखने के लिए आरम्भ करते हैं या गलतियों को छोड़ करके दोबारा सही से आप आरम्भ करना चाहते है तो वसुंते योगारंभम समाचरे तथा रोगी भवेद सिद्धो रोगात्मुक्तो भवे क्षुभम कहा वसंते शरदी प्रोक्तम वसंत अथवा शरद ऋतु वसंते शरदी प्रोक्तम योगारंभम समाचारे योग के कोई भी अंग का समेत आरंभ करना है तीन दो ऋतु तो में आरंभ करनी चाहिए उसे क्या होगा तथा रोगी भवेद सिद्ध पर रोगी भी क्यों न हो वह भी सिद्ध हो जाएगा और रोगा भवी ध्रुवम रोग से निश्चित वह मुक्त हो जाएगा योग का कहां ऋतु आप स्तंभवृत्ति प्राणायाम जाने से पहले ये सहित कुंभ जो प्राणायाम है उसमें भी संख्या पर होना है और स्तमृत्ति भी करना केवल कुंभक में कराओगे तो भी इसे पहले दोनों कुंभकों का वर्णन करके बाद में उसकी संख्या भी ग्राम कर देखिये बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म बाह्यभ्यंतर स्तंभवृत्ति बाह्य को स्तंभित कर दिया अभ्यंतर का अभ्यंतर में स्तंभित कर दिया ऐसे का केवल कुंभक है यहां बाह्याभ्यंतर यो नहीं बोल रहे उन दोनों को करती संबंध नहीं है बाह्य का बाह्य में स्तंभन कर दिया आभ्यंतर का आपके अंतर में संबंध कर दिया अर्थात तो न छोड़ रहे हो छोड़ोगे छोड़ के रोकना नहीं न लेके रोकना है जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना जैसे बैठे हैं कुछ भीतर है ना कि नहीं है होता है हमेशा भीतर कुछ होता है पूरा खाली कभी नहीं होता और जो अंदर रहता है वो रहने दो और लेने का प्रयास नहीं करना और जो भीतर में उसे छोड़ने का प्रयास उसका नाम स्तंभवृत्ति प्राणायाम अथवा केवल कुंभ प्राणायाम स्तंभ बाह्य और आप्यंतर इन दोनों का जो है जैसा है वैसे स्तब्ध कर देने का नाम समृत्ति प्राणायाम है रेचक कुंभक को तो भाई कुंभक कहते हैं वो नहीं लगाना और आप्यंतर का मतलब पूरे अनंतर कुंभक वह अंतर कुंभक कहते हैं वो भी नहीं करना भाई से लेना वायु कुंभक आपेन्द्र सलना आंत कुंभक इन दोनों से रहित होने का कुंभक का नाम केवल कुंभक स्तंभ वृत्तीय कुंभक है और ये दोनों प्रकार के प्राणा का वर्णन हो गया उभयोर गतिविच्छेद प्राणायाम एक और उभर स्तब्धवृत्तीय प्राणायाम एक अगर सहित कुंभक वाला प्राणायाम करो चाहे केवल कुंभक वाला प्राणायाम करें मैं यह प्राणायाम हमेशा देश काल संख्या भी परिदृष्ट देश में नर्णन कर रहा था अंगुलों का कितनी अंगुल आप विश्वास बाहर जा रहा है आ रहा है कितनी लंबाई है योग छात्रकार उसने स्वरयोग के वर्णन में आप देखेंगे विशेष रूप घटाने की प्रक्रिया उसमें सिखाया बहुत ही सुंदर है उसने स्वर योग वर्णन करते हैं जो मनुष्य का अधिकतम जो लंबाई विश्वास जो चलेगा बाहर की ओर वो है छत्तीस अंगोली उस घटाते घटाते घटाते घटाते एक कर दो एक अंगुल पाना सिंह से अंदर आना पाना तो, तो नहीं। आगे है तक नहीं अब मुँह छिलता है डाढ़ी हिल जाता है, है।, तो तो है कितना लंबा जा रहा है वो जब नहीं बिल्कुल आधा फिर आधा अंगुल करो ऐसा बताया उसने स्वर योग में करते करते बताए मृत्यु जय करने के लिए शून्य अंगुल ले रहा है ना जोड़ रहा है जहां व्यापक वायु है व्यापक वायु से तालाप उसका शरीर का जीवन चल जाता है सर्वोत्कृष्ट योगी ये शून्य अंगों तो युक्त श्वास प्रश्वास के आधार पर जीवित रहता है वो एक अलग बात है स्वर्योग की अपनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार आपको पहले तत्व शुद्धि वगैरह करके जाना पड़ता है उस प्रक्रिया से करोगे तो वो स्थिति भी आप यहाँ पर देश परिदृष्ट है और देश परिदृष्ट के साथ साथ काल परिदृष्ट भी होनी चाहिए लंबाई को महत्व तो नहीं साथ कितने काल में उतनी लंबी श्वास ले रहे हो कितने क्षणों सामान्य रूपेण चार क्षण में एक श्वास बाहर आता चार क्षण के अंदर श्वास का बाहर आना अंदर जाना पूरा काम हो जाता है चार क्षण एवं उसी को बढ़ाने का नाम ही प्राणायाम ना। धीरे धीरे बढ़ा दी जाना काले न और संख्या भी पांच बार ओम बोलने में मैं लूंगा दस बार ओम बोलते हुए रोकूंगा इन बोलने में भी सतत बोलते शुरू में बोला ओम ओम ओम धीरे से बोला पांच बार लिया अब छोड़ने रोकने के लिए हो गया ऐसा नहीं ये गड़बड़ प्राणायाम है वो तो प्राणायाम नहीं तो जिस ढंग से उच्चारण उच्चारण का जो रिदम बोलते हैं ना रिदम एक आ, स्वर का लहर होता है जो वर्णों वर्णोचारण का एक लहर निकलता है वो लहर सम होनी चाहिए सम का व्यवधान के साथ सम अवधि को उच्चारण के साथ चलनी चाहिए वो लहर कभी तेज कभी हिमी ऐसा नहीं वो संख्या के द्वारा प्रदर्शित दृष्टि हो चाहे एक गायत्री तो करते हैं एक बार पार गायत्रा दूसरी बार रोकूंगा तीसरी बार छोड़ूंगा फिर चौथी बार रोकूंगा एक एक, -एक रेशियो वाले ज्यादा करते हैं वो एक दो एक बनाना है वो तो आज आग तो आगे की बात होती है नुरुआत के लिए किसी प्रकार के लो लेकिन वह संख्या होनी चाहिए और जैसा उसका जो तारतम्यता बढ़ाओगे पूरक एक रेचक दो फीसद बढ़ेगा पूरक एक कुंभक दो रेचक एक फिर कुंभक दो फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए पूरक एक कुंभक चार भीतर कुंभक और फिर वायु कुंभक विचार करनी है रेचक दो एक चार दो चार ऐसे फिर एक चार दो एक पे आना है धीरे धीरे अंतिम से भी वो होता है प्रक्रिया है धीरे धीरे आगे बढ़नी तो वो जो गया हो गए संज्ञान के तरफ परिदृष्ट तो देश परिदृष्ट काल परिदृष्ट संख्या द्वारा परिदृष्ट जो होता है जब ऐसी आपने प्राणायाम करने लगोगे और सफलता पा लिया उस तो प्राणायाम को कहा जाता है दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम वह आपका शहीद कुंभ को कुंभको केवल वह दीर्घ काल में किए गए जिन सूक्ष्मता को प्राप्त किया हुआ प्राणायाम मनुष्य का नाम दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम हो जाता है भाष्य देखिए ये तो श्वास पूर्वक हो ग्य व्यवस्था पाया ना श्वास होगा ना भाई कुंभक ये तो श्वास पूर्वक हो गए प्रश्वास पूर्वक होता है वो गत्य भाव भाई हो गया और श्वास पूर्व गो आध्यात्म हो गया तृतीय तो। ये तो आपने तो देखा तीसरा कौन संभव वृत्ति यो वया भाव ये तो ती तीसरा है जिसमें श्वास लेकर नहीं रोक रहे ना छोड़ कर रोकेंगे लेना छोड़ना बिक्रिया किए बिना ही रोक देना चित्र वया तो भावा हो गया सकृत प्रयत्न लोग दृष्टा समझाने के लिए जैसे वजन जो उठाने में करते तुरंत उठाया सुटके सुटाते तुरंत तो उसमें अपने आप रोक देते हैं भीतर का भीतर बाहर का बाहर में लेना है ना छोड़ना है और स्थिर वैसे के वैसे रख देने का नाम ही सकृत प्रयता जब बहुत उसके लिए दृष्टान देते यथा तप्ती न्यस्तम पले जलम सर्वदापेत तथा दया तो युगप प्रभावी तपते उपल गर्म कढ़ाई है खूब गर्म हो रखा है उसमें आप क्या ड़ा? एक बोल पड़ेगा न्यस्तम जलम तपते उपले न्यस्तम जलम डाला हुआ चल क्या होता है देखा है ना कभी नहीं तो करके देख लेना चाह करके कमरे में गरम कोड़ा ही में एक बूंद या दो बूंद पानी डब गया होता है वो पानी इधर उधर उछल के वहीं गायब हो जाता है खत्म ना अंदर फिर रह गया वो ना बाहर चला आ गया वो भी नहीं वो वही उछल के खत्म हो जाता है अर्थात बार का बार भीतर का भीतर एकीकरण एक हो गया इसको कहते हैं तप तेज उपले न्यस्तम चलम यदा सर्वतः संकोचम आप चारों ओर संकोच चार को प्राप्त करता है उसी प्रकार से दुगपद भगवती बाबा दोनों के दोनों भाई और आभ्यों का युगपत एक कालावचेना एक साथ संकोच को प्राप्त हो जाना एकदाव को प्राप्त हो जाना यथावस्थिति बनाए रखने का नाम ही केवल कुंभक्रयोग पियते चाहे आभ्यन्द्र कुंभको चाहे बाई कुंभको हो केवल कुंभको हो तीनों प्रकार कुम्भक के अभ्यास में ये कुंभक कोई महत्व है आप कितना समय ले रहे हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं कितना समय छोड़ रहे हैं वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है महत्व कुंभक का कितना समय तुम लेके रोका या तो छोड़ के रोका या बिना लिए छोड़े रोका वो कितना समय रोक पाए और लंबा समय ले रहे हैं और रोक नहीं पा रहे है वो दो गई प्राण शास्त्र के अनुसार वक्त में जितना समय आप दिख पाएंगे उतने ज्यादा लाभ होता पड़ा है। इसे कम समय में लीजिए आराम से वही जरूरी नहीं कि आप एक मिनट में ले जरूरी कम समय में लीजिए ज्यादा समय रोकिए और जितने समय में लिए हैं कोशिश करो उतने समय में उसे कम उसे आधे समय तक में भी छोड़ा जा सकता है दो चार एक छोड़ो दो चार एक, एक। बाहर रुकना भी कम इसी भांति में हम लो लेते हैं आठ चौसठ बत्तीस सोलह आठ चौसठ सोलह सोलह अंतिम तो दे आपको को मिलता है करने वाले वो जो कम हो लिखे <coughs> हुए हम भी लिखे हैं <coughs> <coughs> तो क्यों भी ये दे, देशी ने परिदृष्टा ज्ञान ज्ञान अस्य विषयो देशी की इतनी अंगुल दूरी तक इसका स्वास जाता आता है इस प्रकार का जो नाप का नाम ही देशी ने को समझना अस्य विषयो अस्य प्राणस्य ज्ञान देशो विषया इतना लंबा जो क्षेत्र है इतनी अंगुल दूरी जो है इसका विषय बन रहा है प्राण का काले नष्टकार क्या होगा क्षणा नाम धारणे नवच्छिन्ना क्षणों की यत्ता निश्चय कर लिया आपने दस क्षण लूंगा पांच क्षण रोकूंगा जो भी होगा अपना जिसकी जैसी क्षमता है वहां से शुरू करना पड़ता है और क्षण क्या है क्षण का लक्षण क्या है अलग अलग लो लोगों के अलग अलग लक्षण है ना तो योग शास्त्र के अनुसार क्षण का लक्षण क्या है निमेश क्रियावच्छिन्न काल से चतुर्थो भागा निमेशावच्छिन्न निमेश, निमेश क्रियावच्छिन्न काल से निमेष होने ये जो का पलक गिरना ये पलक के गिरने के प्रति जो क्रिया कितनी समय क्रिया हो रही है निमेष क्रिया एक निमेष क्रिया से अवच्छिन्न जो काल उस काल जितना समय होगा उसकी एक चौथाई का नाम क्षण निमेष क्रियावच्छिन्न काल से चतुर्थो भाग छाछ अच्छा इसमें भी वैदिक और अवैदिक प्रक्रिया तो समझना पहले आप पूरक करोगे फिर कुंभा फिर रेचक करोगे वैदिक प्रक्रिया पहले रेचक करके कुंभक करना बाद में पूरक करना ये तांत्रिक प्रक्रिया है अवैदिक प्रक्रिया पूरादि रेचनात प्राणायामस्तु वैदिक पूरादि रेचकांत प्राणायामस्तु वैदिक रेचनादि पूरांत प्राणायामस्तु तांत्र विपरीत चलती हूं मुझे पहले करेंगे स्वास छोड़ो खाली करो खाली करो कुंभक लगाओ फिर लो पूरण करो रेचक से शुरू करते हैं और पूरक से समाप्त करते हैं ऐसे ही बड़े वो भी हो गया तांत्रिक पद्धति वैदिक पद्धति लेकिन शास्त्र वैदिक पद्धति में ऐसा नहीं क्या पहला पूरा करो पूरा रेचकांत प्राणायाम वैदिक का वैदिक और इसमें भी किस प्रकार से होना चाहिए नीचे श्लोकों को बहुत सुंदर दिया देखी शायद कुर पुराण का है समवृत्ती हां कुर पुराण का ही है ये सारे चीज स्ने